माँ की बातें दूसरे किसी समय हमारे गांव के कई गुरु भाई मिलकर जयराम बाटी गए वहाँ जाकर मेरे मन में यह विचार आया कितनी दूर आया हूँ जीवन में तो कुछ कर नहीं सका यदि माँ की कुछ सेवा कर पाता तो स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता एक दिन सभी गुरु भाई कामार पुक गए लेकिन मैं नहीं गया शाम को मैं माँ के पास गया वे भंडार घर के बरामदे में नए मकान में बैठी थी मुझे देखकर बोली बेटा भंडार से आटे की हंडी ले आओ तो मैं निकाल ले आया उन्होंने थोड़ा आटा लेकर उसमें पानी डाला और मुझे गूँसने को कहा मैं आटा गूँस कर बाहर चला आया फिर शाम के समय जब मैं माँ के पास गया तो वे अपने कमरे के बरामदे में विश्राम कर रही थी मैं वहीं बैठा था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 कुछ दूर तक गए वास्तव में वे उस दिन रास्ता भटक गए थे खोज नहीं लेने पर उन्हें घर पहुंचने में बहुत देर हो जाती रात में हम सभी लोग माँ के सदर काम कमरे के बरामदे में सोए थे चार बजे हम लोगों की नींद खुली एक मित्र ने कहा इस संध क्षण में यदि एक बार माँ का दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता यह कहकर वे गाने लगे उठो भी करुणा करुणामयी खोलो तुम कुटी का द्वार गाना समाप्त होते ही हम लोगों ने देखा माँ बाहर का दरवाजा खोलकर खड़ी हैं। इस तरह अचानक उनका दर्शन पाकर हम लोग आनंद से भरपूर हो गए बारी बारी से उन्हें प्रणाम किया तत्पश्चात माँ दरवाजा बंद कर अंदर चली गई अन्य एक दिन हम कई मित्र एक साथ मिलकर बासंती पूजा के समय जयराम बाटी गए थे रास्ते में श्वेत कमल देखकर कुछ तोड़कर सांस लेते गए जब हम लोग उन फूलों से माँ के चरणों में अंजलि देने के लिए अग्रसर होने लगे तो माँ ने कहलवाया देवी की पूजा सफ़ेद फूलों से नहीं होती यह सुनकर हम लोग फिर लाल कमल ले आए और माँ के पाद पद्म में अंजलि दी एक दिन माँ किसी को कह रही थी मुझे अधिक न जलाओ क्योंकि यदि मैं नाराज होकर किसी को कुछ कह बैठूँ तो किसी में यह सामर्थ्य नहीं कि उसकी रक्षा कर सके उस समय मैंने माँ से पूछा था माँ आजकल सरकार जो लड़कों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रही है इसका परिणाम क्या होगा इसके जवाब में माँ ने कहा यह तो अत्यंत अन्यायपूर्ण काम है इसका प्रतिकार जल्दी ही होगा अधिक दिन नहीं है सब ठीक हो जाएगा एक दिन मैंने माँ से कहा था माँ मेरा कुछ कर दीजिए इस पर माँ ने कहा शरत राखाल ये लोग हैं डर की क्या बात है तब मैंने कहा था माँ मेरी बहुत इच्छा होती है कि कुछ दिन मठ में जाकर रहो माँ सहमत नहीं हुई बोली अभी मठ जाने की जरूरत नहीं घर में ही रहो इस बार हमारे गांव के छिरोद मुखोपाध्याय पर माँ ने कृपा की थी माँ ने उन्हें मंत्र दिया छिरोद बाबू के मुँह से मैंने सुना कि दीक्षा के समय माँ ने उनसे कहा था आज से तुम्हारे इकाल और पर काल का पाप नष्ट हुआ एक दिन कलकत्ता के बाग बाजार में मां के घर उद्बोधन कार्यालय में मैं माँ के प्रणाम कर खड़ा हुआ कि माँ ने पूछा मास्टर महाशय को प्रणाम किया है मैंने कहा नहीं मां मैं उन्हें नहीं पहचानता माँ ने कहा जाओ वह नीचे है वह महापुरुष है उसे प्रणाम कर आओ यह कह कहकर उन्होंने गोलाब माँ को मेरे साथ भेजा ताकि वे मास्टर महाशय की पहचान करा दे मैंने नीचे आकर मास्टर महाशय को प्रणाम किया और पुनः ऊपर गया इसी समय दो व्यक्ति माँ को प्रणाम कर नीचे चले गए माँ पूजा गृह में अपनी चौकी पर बैठी थी वे स्वगत कहने लगी जैसे तैसे व्यक्ति पैर छू बहुत कष्ट देते हैं एक बार किसी सांसारिक बात को लेकर मेरा अपने मछले भाई के साथ झगड़ा होने पर मैंने सोचा कि कुछ दिन घर छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चला जाऊं। इस बारे में माँ को बोलने तथा उनकी राय लेने के लिए मैं बाग बाजार गया मैं माँ को प्रणाम कर खड़ा था माँ गोलाब माँ से कहने लगी अरे गोलाब सुनती हो वैकुंठ को उसके भाई ने एक थप्पड़ मारा है